श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव का प्रथम विकास भोग वासना के कारण क्या उन्होंने विवाह किया था नहीं विवाह के लिए कन्या ढूंढे जाने के समय श्री रामकृष्ण देव का कथन विवाहार्थ कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है जाकर देख लो अतः स्वेच्छापूर्वक उनका विवाह करना साथ ही यदि यह कहा जाए कि ईश्वर के प्रति अनुराग के कारण सर्वस्व परित्याग करने की भावना श्री रामकृष्ण देव के भीतर बाल्यकाल से ही विद्यमान थी इस बात को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है इस बात को स्वीकार न कर उसके बदले यदि यह कहा जाए कि साधारण मानवों की तरह विवाहादि का संसार सुख भोगने की इच्छा उनके अंदर पहले विद्यमान थी किंतु यौवन में पदार्पण करते ही उनकी मानसिक गति का अकस्मात आमूल परिवर्तन हो जाने के कारण संसार से वैराग्य तथा ईश्वरानुराग की एक प्रबल आंधी उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी और उससे वे इस तरह आत्मविहल हो उठे कि उनकी पहले की सब इच्छाएं सदा के लिए एकदम कहीं विलुप्त हो गई उक्त प्रकार के विराग अनुराग की आंधी उठने से पहले ही उनका विवाह हो चुका था यदि ऐसा मान लिया जाए तो सारी झंझट ही अपने आप समाप्त हो सकती है किंतु इस संबंध में हमारा यह कहना है कि ऊपरी दृष्टि से ऐसा कहना युक्तयुक्त प्रतीत होने पर भी उससे संबंधित ऐसी कुछ बातें हैं जो सर्वथा अखंडनीय है पहली बात तो यह है कि 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था उस समय उनके हृदय में वैराग्य की आंधी प्रबल रूप से चल रही थी और जो आजीवन अपने लिए दूसरों को स्वल्पमात्र कष्ट देने में भी दुखित होते थे वे बिना सोचे समझे दूसरे की कन्या के सदैव दुख भोगने की संभावना को जानते हुए भी उस कार्य में अग्रसर हुए यह कदापि संभव नहीं हो सकता दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण देव के जीवन की कोई भी घटना निरर्थक सिद्ध नहीं हुई है हम ज्यो ज्यो उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं इसकी सत्यता की हमें उपलब्धि तीसरी बात यह है कि उन्होंने इच्छा विवाह विवाह किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विवाह के लिए कन्या ढूंढे जाने के समय उन्होंने स्वयं अपने भांजय हृदय राम तथा घर के अन्य व्यक्तियों से यह कह दिया था कि जयराम बाटी निवासी श्रीयुक्त रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या के साथ उनका विवाह होगा यह पहले से ही निर्धारित है इस बात को सुनकर संभवतः पाठक चौक उठेंगे अथवा अविश्वास के साथ कहने लगेंगे एक के बाद एक अद्भुत बात ही कही जा रही है बीसवीं सदी में क्या ये बातें चल सकती हैं इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि आप भले ही विश्वास करें या न करें किंतु घटना वास्तव में ऐसी ही हुई थी अब भी ऐसे लोग जीवित हैं जो इस सत्य के साक्षी हैं आप स्वयं अनुसंधान कर क्यों न देख लें कन्या ढूंढते समय श्री राम कृष्णदेव के आत्मीय वर्ग को जब कोई भी कन्या पसंद नहीं आ रही थी उस समय श्री राम कृष्णदेव ने स्वयं कहा था अमुक गांव में अमुक की कन्या तिनके से चिन्हित गाँवों में यह प्रथा है कि खीरा आदि पौधों के जिस फल को अच्छा समझकर किसान भगवान को भोग देना चाहता है उसकी पहचान रखने के लिए उसमें कोई तिनका बांध कर, उसे चिन्हित कर, रखता है ऐसा करने से वह अथवा उनके घर के लोग भूल से बचने के निमित्त उस फल को नहीं तोड़ते श्री रामकृष्ण देव ने उसी प्रथा को स्मरण कर इस शब्द का प्रयोग किया था उनके कथन का तात्पर्य यह है कि यह बात पहले से ही निश्चित है कि अमुक की कन्या के साथ उनका विवाह होगा अथवा उनके विवाह के लिए अमुक कन्या दैव के द्वारा सुरक्षित है चिन्हित कर रखी हुई है जाकर देख लो अतः निश्चित है कि श्री रामकृष्ण देव को यह स्पष्ट विदित था कि उनका विवाह होगा एवं कहाँ तथा किसकी कन्या से होगा उन्होंने विवाह के बारे में कोई आपत्ति भी नहीं की थी यह अवश्य है कि भाव समाधि के समय ही उन्हें यह बात विदित हुई थी तो फिर श्री रामकृष्ण देव के विवाह का क्या तात्पर्य है कोई शास्त्रवेदता पाठक शायद हमारी बातों से असंतुष्ट हो यह कहे तुम तो बहुत ही अल्पबुद्धि दिखाई देते हो एक साधारण विषय को लेकर इस प्रकार छानबीन करने की क्या आवश्यकता है शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करने के पश्चात ही साधु महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए लेखनी उठानी चाहिए शास्त्रों का कथन है कि ईश्वर साक्षात्कार या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव के संचित तथा आगामी कर्मों का क्षय हो जाता है किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जीव को उस देह में प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है किसी व्याध की पीठ पर बंधे हुए तरकस में कुछ बाढ़ रखे हुए हैं चलाने के लिए उसने एक बाढ़ को हाथ में ले लिया है तथा वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी को लक्ष्य कर उसने अभी अभी एक बाढ़ छोड़ा है उस समय अकस्मात मानो उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ और उसके हिंसा न करने का निश्चय किया हाथ के बाढ़ को उसने फेंक दिया पीठ पर रखे हुए बाणों को भी पृथ्वी पर पटक दिया किंतु पक्षी को लक्ष्य कर जो बाण छोड़ा गया था उसे पुनः लौटा लाना क्या कभी संभव हो सकता है पीठ पर रखे हुए बाण मानो उसके पूर्व पूर्वजन्म के संचित कर्म हैं और हाथ का बाण आगामी कर्म है अर्थात वह कर्म जो अब होने वाला है इन दोनों कर्मों का ज्ञान लाभ होने पर नाश हो जाता है किंतु जिस बाण को वह छोड़ चुका है वह उसके प्रारब्ध कर्म के समान है उसका फल तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव जैसे महापुरुष केवल प्रारब्ध कर्म के फल को ही शरीर के द्वारा भोगते रहते हैं इस प्रकार का फलभोग अवश्य भावी है और ये और वे इस बात को भी जानते तथा समझते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार उनके जीवन में कैसी घटनाएं उपस्थित होंगी अतः श्री कृष्ण देव के लिए यह कहना कि कहाँ तक किसकी कन्या से उनका विवाह होगा कोई आश्चर्य की बात नहीं है